कुरते कर्म भोगा कर्म कर्त भुंजते नद्या जन्मनो जन्म नौ जन्म सामान्य साख्या हो गया तो टीका में देखिए अतएव इसलिए ही भोगाया मैने भो सुखा अनुभवाय सुख दुख रागत को अनुभव करने के लिए ही मनुष्य शरीरानी अधिष्ठाए मनुष्य आदि शरीरों में रह करके कर्म तत्चदानी कर्माणी पूर्व थे उन शरीरों से जो जो कर्म कर सकता है उन कर्मों को वो करते रहता है जैसा शरीर उसके अनुसार वैसा वैसा कर्म करेगा है ये अब कुत्ता बिल्ली को तुम भी ये की करो तुम्हारे जन्म संस्कार कर दूंगा तुम्हारी चोटी रखूंगा तो होगा थोड़े वो कर नहीं सकता ना मनुष्य आदि शरीर कर दिया मनुष्य शरीर में जो रहकर आप कर्म वो कर्म आप करोगे कुत्ता का शरीर मेरे वहां जो चीव है वो जो कर्म कर सकते वो कर्म कर रहा है वो इधर से हर एक जीव तत्व शरीरों में रह करके तत्व कर्म तो जो जो कर सकते हैं उन कर्मों को वे करते हैं कर्म आधे कर्म यदि जातो एक कर्म करके एक एक कर्म करते क्या आने को कर रहे हैं जाता हूं एक वचन, एक क्वेश्चन किया कर्मताचिन सकल कर्मों को बोध करने के लिए एक वचन का प्रयोग किया है पुनः कर्म, कर्म करके देवता को प्राप्त करेंगे वहां प्राप्त करके पुनः कर्म करने के लिए और पहले फल का भोग करेंगे यहां जो कर्म किया था फल के लिए किया वहां गया स्वर्गादेव में जाकर फल का किया, फल भोग करके जब लौटा वो फिर याद आता है वही याद इसीजिए वहां का सुख का याद आएगा आपको तब तो फिर आप चाहेंगे फिर मैं दोबारा कर्म करो दोबारा वही जाओ लेकिन एक बार किसी को वो जगह गया अच्छा लगा अब क्या होता है? घर आता है जब जब मौका मिलेगा कोई तो पैसा ऐसा कमा तब तो छुट्टी छुट्टी करके वहां भागते रहे वहां चलो तो वहां अच्छा लगता ये कई भगत क्यों आते कि नहीं आते कई लोगों ने कमरे बना रखे हैं फ्लैट बना रखे हैं क्यों यहां का सुख तो वहां याद आती है तब इस सुख को पाने के लिए करते हैं और करके उस कर्म का तो सुख को भोग करके पैसा लात अच्छा ही हो गया तो क्या होगा फिर जाते कर्म करने के चक्कर सा होता है। कहते हैं कर कर्म कर करने के लिए क्या किया देवाली शरीरों के द्वारा तत्व फलों को भोग लिया भव भावे इच्छा फल अनुभव अभाव तत्व अनुपत्याल का अनुभव न किए होते आज उस फल की इच्छा आपके विरुद्ध उत्पन्न नहीं हो सकता था फल अनुभव अभावे फल का अनुभव न हुआ हो होता तो तत्व सजाति अनुपत्या तत्व विषय सजाती जो इच्छा है उत्पन्न होती बारम्बार वह नहीं होती साधन तो अनुष्ठान पत्ते है बारंबार उनके साधन को करने का प्रयास हम नहीं करते जैसे एक बार आपको भोजन खिलाया गया जबरदस्ती खिला दिया मान लो खिलाने के बाद आपको बड़ा तृप्ति हुई यदि उस फल भोजन खाने का फलभूत तृप्ति का अनुभव न हुआ होता तो दोबारा भोजन की इच्छा आपके अंदर नहीं, नहीं, नहीं तृप्ति हुई उसकी स्मृति संस्कार बना हुआ है जब जब भूख लगेगा वह तृप्ति स्मृति में आती है तो भोजन की इच्छा है इसीलिए कर्म किया फल पाया वह तो फल बारंबार याद अगर सताता है फिर कर्म कराता है और फिर कर्म वो कराया तो फिर फल भोगोगे और फल फिर याद आएगी तो फिर याद आने फिर कर्म करूंगा यही चक्र चलता है दृष्टांत वर्तमान आह तेज जीवाहा इस प्रकार से वर्तमान वे जीव उसी प्रकार से हैं जैसे नदी प्रवाह बदता कीटा नदी का धारा में पड़ा हुआ कीड़े के समान है समझो आवर्ता आवर्तांतर आश एक भवर से निकले दूसरे भवर में फंसता है जैसे उसी प्रकार से यथा निरुद्धि सुगम न लंते कीट को कभी किनारा प्राप्त नहीं होता सुख प्राप्त नहीं होता जैसे उसी प्रकार एवं आश जन्मो जन्म व्रजनता शीघ्र ही एक जन्म से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा ऐसे जन्म को प्राप्त करता हुआ ये जीव भी कभी भी वास्तविक शुक सुख को सुगम नहीं बल बनते वास्तविक सुख प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं ये ऐसा है तो पूर्व से कह महाराज शास्त्र शास्त्र पढ़ के होगा क्या ही चक्कर में काटते रहेंगे शास्त्र पढ़ने का भी एक सुख है नही है विद्वान बनने का भी एक सुख है अब यदि उस सुख का भोग हुआ अब उस सुख के संस्कार बनेगी अगला जन्म होगा तो उसमें संस्कार जागृत और स्मृति होगी उस सुख की फिर इच्छा थी कि फिर मैं विद्वान बनू फिर मठाजी स्वरू फिर मंडले स्वरू फिर हाथी पर चढ़ू चक्कर आएगा ना फिर ये शास्त्र ज्ञान में चक्कर में डालेगा फिर फायदा क्या हुआ सुखन नहीं तो आज शास्त्र विज्ञान पढ़ने की इच्छा क्यों हुई पहले पढ़ा होगा विद्वान बना कहीं मंडलेश्वर ना, आगे पीछे दस घूमते थे खूब सेवा करते थे उस सेवा का आनंद का जो भोग हुआ है वो अब सता रहा है इसलिए आप दारा वैसे गद्दी पाने के चक्कर में लगा हुआ है, ऐसी बड़ी गति मिलनी चाहिए बढ़िया कार हो बढ़िया सेवक लोग हो जगत हो दस बीर ब्रह्मचारी महात्मा हो सब चाहते हैं ना इसलिए तो बहुत तो लोग चोटी रखे रहते हैं हमने कईयों से पूछे थे सालों से ब्रह्मचारी किया है आप, आपको पता नहीं इसका तो रहस्यु है, से है? इस क्या बात है? क्यों विरक्त है संत है आप ज्ञान निष्ठा पाओ नहीं नहीं। आपको, आपको, आपको पता हमें नहीं। पता नहीं बताओ तो पता, पता लगेगा हम भी रख लेते चोटी थे तब तो एक ने बता ही महाराज इसकी बहुत वैल्यू है क्या वैल्यू है मंडलेश्वर लोग हम ही पसंद करते हैं आपको थोड़ी पसंद मंडलेश्वर लोग जो है हमारे मानते हैं संजय दूसरे गुरु का चेला है, इसको लिए क्या करूँगा मैं दूसरे गुरु कच्चे लाए अब हम चोटी वाले हों तो वो कहेंगे हमारे चेहरा बन सकता है इसको हम सकते हैं और हम भी सोच रहे हैं हम उसी के हाथ से चोटी कटवाएंगे जो मेरे को गद्दी देगा तो चोटी इसलिए रखते है गद्दी पाने के मैं सुन करके दंग रह देखो कैसे महा क्या क्या गद्दी पाने के लिए चोटी रख रहा है उसके लिए कथा प्रोशन करता है क्योंकि आखिर मंडल चलो उनको चुनते हैं ना उन ब्रह्मचार्य में चुनते हैं जो बढ़िया कथा प्रोशन करने वाला है बढ़िया भगत जगत को सेटिंग करता हो लाखों रुपये इटा करके बढ़िया समझते बड़ा बड़ा भंडारा दे सकता हो ऐसे कुछ चुनते है इसे करके मैं कथा प्रोशन कर और अब मंडेश्वरम में सब में हमारा नाम प्रसाद हो गया है कोई ना कोई गद्दी जल्दी हमको मिली और अब आश्चर्य करेंगे उसके छः महीने के अंदर बहुत बढ़िया गद्दी मिली हमको बुला भी सबसे पहले हमको फ़ोन किया उसने और कहा महाराज आपको जरूर आना है कि क्यों भाई है क्या करना है क्या हमको गद्दी मिल गई फर्स्ट हम बहुत बड़े अखाड़े के एक नाम पद को मिल आचार्य महामंडल बनने वाले उसको चाकर उड़ाना आपने है, है। आशीर्वाद देना ने दुनिया इसीलिए आप शास्त्र ज्ञान के प्रति सतर्क रहना है आप शास्त्र ज्ञान की वासना जो शास्त्र वासना यह किसी कर रही संसार आपत्तिम अभिदायक इस पर संसार में जो आपत्ति है बारम बार पतन है तो उसका कथन करके तवृत्ति उपायों कर सकते दृष्टांत बनता उसकी निवृत्ति को क्या बता रहे के साथ कह रहे हैं उसी दृष्टांत तो देंगे ओ कीड़ा को कब सुख मिलता है जब भगवान की कृपा से ऐसा कोई लहर में आकर के तट पर आ जाए तो कीड़ा भंवरों के की चक्कर से बच जा या कोई कृपालु ने देखा अरे बार बार बार बार भवरे भार से भवर में भंवर में जा रहा है तो उसको लकड़ी उकड़ी के साफ उठा करके बाल रख देता है तो वो मुक्त हो जाता है उस दुख से वो निवृत्त हो जाता है ही तरीका याद ईश्वर कृपा या किसी सत्पुरुष की रूपा ईश्वर कृपा होगी तो, हो तो भंवर भंवर से निकल करके अपने किसी लहर में लग करके वो किनारे में आ जाएगा ईश्वर कृपा तब होगी जब उसे कर्म ऐसा होगा पुण्य कर्म के योग से ऐसे पुण्य कर्म के योग में कोई ऐसा मिलेगा जो तभी उस सुख को, को प्राप्त कर उसी प्रकार मनुष्य का भी हाल या तो आपके अंत गणित शुद्ध हो कृपा से आपका मन ध्यान करके ज्ञान के द्वारा मुक्त हो सकता अथवा ऐसा पुण्य हो जिसे कोई सदगुरु मिले आपको सन्मार्ग मिला ये भी कठिन है आजकल गुरु लोग करें चाहते हैं कि हमारे पास पढ़ा रहे कहीं ना जाए कुछ ना करें लेकिन सदगुरु लोग ऐसा नहीं करते आप दृष्टान जी से शिवानंद जी महाराज थे शिवानंद जी महाराज बहुत प्रशिक्षण विश्लेषा जब चिन्दानंद जी पढ़ना चाहने लगे तो चिन्दी कहा देखो मैं पढ़ाने में असमर्थ हूं ऐसी बात नहीं पढ़ा लेकिन तुमको एक को तो बैठा के पढ़ा लगो तो बाग्य सब क्या करेंगे महीपुण महीपो सब आके बैठा होता है, तो योग्य नहीं है। ना इच्छा है इसीलिए हम तुमको यहां नहीं पढ़ाना चाहते लेकिन अब यह भी नहीं कहना चाहते तुम इनके से केवल कर्मयोग में पढ़े रहो ये भी नहीं चाहता तुम्हारा शास्त्र उनके प्रति रुचि है तो तुम्हा मैं तुम यहां से तपोन मार्केट पर चले जाते तो ये होता रोकेंगे नहीं। नहीं खुद सक्षम किंतु उनके पास समय नहीं है या अन्य तो कहा तुम्हारे लिए यहां व्यवस्था करू किसी में पढ़, पढ़ के पढ़ा नहीं सकता मेरा लक्ष्य विश्वभर में योग प्रचार करने का है इतना देश हो गया और इतना देश में करना बाकी है तो मैं तो बैठ कर पढ़ा तो नहीं सकता कोई पंडित पंडित की लगा दूं यहाँ पे तो सारे सब बैठ गुरु भाई भी बैठने लग जाएंगे ये भी काम धंधा छोड़, दें छोड़ देंगे ऐसा अभी शास्त्र के अधिकारी नहीं है ये भी बैठ जाएंगे क्या करो इसी तरह एक रास्ता है तुम यहां से बाहर तुमको जो व्यवस्था चाहिए जहां भी रो हम देने को तैयार है लेकिन यहां तेरी पढ़ाई जाना। तो मैंने ठीक है और फिर हम आए हमने खबर भी दिया उनको कहा महीने के बाद मेरी पढ़ाई चल रही है ऐसे ऐसे हो रहा है और आपके आशीर्वाद निकलते हुए थी कह दिया था मुझे चल आपके आशीर्वाद चाहिए धन के अपेक्षा नहीं कोई व्यवस्था की अपेक्षा नहीं तो काम से मिलते जाए मिलते गए आज ये मुख्य है उनके पे विचार थे थे ठीक है इसको इस इसकी है, है और इसको मार में जाना ज्ञान मार में इसको जाने दो रोकते यहां पर वही कहा तो सतगुरु मिले आप अपने आप किनारा डाल देगा तो पुण्य इतना प्रताप है कि वो दोनों पुण्य प्रताप से हो रहा है सदगुरु मिलना भी पुण्य बसाती है ईश्वर कृपा होगी तो भी पुण्य बसाती इसे कहते सबकर्म परिपाक आपते करुणानिधि उध्राप्य तीर तरुच्छाया विश्राम ये यथा सुखम सत्कर्म परिपा सत्कर्म पुण्य कर्म की परिपाक हो गया तो क्या होगा करुणानिधि न करुणानिधि परमात्मा की कृपा से सत्पुरुष की ते उधता उन कीड़ों को कोई को निकाल के जैसे बाहर रख देता है प्राप्त तीर तरु छाया तब कीड़ा क्या हुआ तीर को प्राप्त किया केवल तीर नहीं उस तीर में भी पेड़ की छाया में रख दी गई तब सुखम यथा सुखम विश्राम सुख व अनुरूप जो है अनुकूल प्राप्त करके विश्राम को प्राप्त हो जाता है शांति प्राप्त होती है उसको उसी प्रकार से जीवन का भी मनुष्य में भी समझा तेम ने कीटा सत्कर्म परिपाक पुण्य कर्म परिपाक ने ना ना। कोई कोई के द्वारा नदी, बही नदी के प्रवाह से उठा करके निकाल करके वहां से बाहर रख दिया संत तीर दुरुच्छाया निशारदाह निकाले हुए होकर तीर के में फिक्र तरु की छाया में रख दिए जाने पर प्राप्त सुखम यथावती तथा तद्वत् तद्व सुख जैसा होवे वैसे विश्राम करने लगता है जिससे सुख का अनुभव हो वैसे विश्राम करने लगता है निर्भयता पूर्व अब में जो शुद्धा वही दाष्टान्त में इदान दृष्टान्त शुद्ध मतम दी होती उपदेशम अवाप्त आचार्यात्त प्रदर्शिना पंचकोश विवेके लभंते निवृतिम पराम उपदेशी प्रकार से ये जीवात्मा अनेकों जन्मों के द्वारा अर्जित पुण्य के वजह किसी से किसी ने किसी तत्वदर्शी आचार्य से उपदेश प्राप्त करेगा तत्वदर्शी आचार्य गुरु तो बहुत मिल जाएगी तत्वदर्शी गुरु मिलना मुश्किल है उपदेश उपदेक्ष के ज्ञानम ज्ञानी नत्वदर्शिना उपदेक्ष तत्वदर्शिना और तत्वदर्शी हो और कैसा हो आचार्य मैंने स्वजीवन में आचरण करता हो ऐसे पुरुष से उपदेश जब प्राप्त करो तभी सफलता आचरण नहीं है कि शब्द जाल को जान विद्वान बन बोल रहा है पंडित है आचार्य थोड़ी है। तो पंडित और आचार्य बहुत अंतर है पंडित के शब्दों का शब्दार्थ ज्ञाता है और आचार्य आचरण करने वाला है आचिनो सर्वान धर्म स्वाश्रम धर्म स्वर्ण धर्म जो भी है उसका अपना उन धर्मों का सम्यक प्रकार स्व जीवन में जो आचरण करता है उसी का नाम आचार्य इसलिए आचार्य तत्व तत्त्व तो भी और आचार्य भी हो, हो। ऐसे के मुख्य उपदेश अवाप्य उपदेश को प्राप्त करके कौन सा उपदेश पंचकोश विवेके पंचकोशों का विवेक के द्वारा लभं पराम निवृत्ति मोक्ष नामक परम सुख जो था उस सुख को ही वो प्राप्त कर लेता है प्रकार पूर्वोपार्जित पुण्य करो परिपाक वसादेव इस जन्म में क्या पुण्य सही आएगा समझ समझो पूर्व अनेकों जन्मों से पुण्य करते हैं तभी अंतिम जन्म में महापुरुष संसार में मिलता है इसलिए आचार्य शंकर साहब कहते हैं दुर्लभ हम त्रय देव तत्व दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्म मुख्यत्म महापुरुष संशय तीन चीज दुर्लभं त्रय ये ते तीन चीजें इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है दैवाग्रह बिना आपके पुण्य के, के भगवान की कृपा के बिना ये होने वाला नहीं है भगवान की कृपा से ही होता है कौन चीज तीन चीज बताए कौन से कौन से सबसे पहला कहा मनुष्यत्व होना मनुष्य शरीर मिलना बहुत आसान है यानी मनुष्यत्व का होना बहुत कठिन शरीर है मनुष्य का इन सारे आज उसका चूहे का होगा बिल्ली का होगा कुत्ते का होगा बंदर का होगा अन्य उनके संस्कार आज भी है उनका व्यवहार से पता लगता है, ना चालना बोलना डालना देखने से पता लगता है, चुहा जैसा काम हो सकता बेमतलब दूसरे को काटने की आदत बनी रहती चुहों का होता है चूहे करते क्या उनका अपना कोई खास स्वार्थ नहीं है दांत के घिसने के लिए और कोई लाभ नहीं हो और दांत को घिसने के लिए अभी कपड़ा ही काटना जरूरी नहीं है लोहे पर घिससे वो नहीं वो आगे दरवाजे को ही छेद करेगा कपड़े को काटेगा पुस्तक तो को काटेगा ऐसे आदत वाले आदमी भी मिलते हैं उनके अपना कोई खास स्वार्थ कुछ नहीं होता लेकिन आपका जिंदगी को बर्बाद करने लगे रहते दूसरे का के जिंदगी को बर्बाद कर स्वभाव वाले आदमी अब बिल्ली के स्वभाव वाले आदमी ऐसे होते हैं हर की चोरी करके खाने की आदत होती और चोरी अभी आंखों के सामने कर दो आंख बंद करके कर ले सोचते दुनिया से सो बिल्ली करती कैसी ही तो है ना बिल्ली क्या करती है दिल में घुल जाती है घर में और आंख बंद कर लेती दूध के सामने बैठ करके आंख बंद कर, कर अब डर दुनिया सो गई अंधकार में सोच के दूध नहीं लगती आदत वाले मनुष्य भी वो सोच रहे कोई मुझे देख नहीं रहा है अप्र चुपचाप गायब करते रहते कर देते जल्द बिल्ली जैसे आदत वाले मनुष्य हर पशु के संस्कार का आप अध्ययन कीजिए उस संस्कार वाला मनुष्य मिल जाएगा मनुष्यत्व वाला मनुष्य मिलना बहुत कठिन होगा जो वर्णन किया गया मनुष्यत्व तो गुण दयाशील वगैरह वगैरह जो वर्णन किया धर्मानुसार है जीवन व्यतीत करने वाला कर्तव्य कर्तव्य शास्त्र में विहित को ही पालन करना अवहित को न पालन करता और जीने वाला जो मनुष्य बहुत ही कम ना के बराबर आज के मनुष्य तो कठिन था और मनुष्य तो मिल जाए तो भी तो कठिन है क्योंकि अपना मेरे जैसा श्रेष्ठ मनुष्य नहीं ऐसा अभिमान हो जाता है और लोग प्रशंसा करते वाह क्या आदमी आए भगवान देवता है साक्षात देवता है बोने लगते उसको आदमी और प्रशंसा में आ जाता है वो चक्कर में मोक्ष भूल जाता है इसे और कठिन काम तो तो भी भी है भी है का महापुरुष कठिन इसे तुलसी ने ना संगति हरि कथा सत्य का पुरुषों की संगति और हरि की कथा दुर्लभ तुलसी अत्यंत दो। दो दुर्लभ हो इसे संश्र मिलना कठिन काम जो आप स्वयं वैराग्य और आगे आग तो बढ़ाए निवृत्ति मार्ग में स्वयं हो और निवृत्ति आगे बढ़ाए ऐसे करने वाले बहुत ही सब प्रवृत्ति में है और आप भी प्रवृत्ति के जाल में लगाने में लगे रहते है मैं तो डुबा खरा मैं तेरे को डुबा के रहूंगा वाली बात कर ये नहीं कहते भाई ये संसार है इसलिए तुम ज्यादा प्रवेश मत करो तुम्हारा उद्देश्य जिस अध्यात्म में तुम आए हो तो शास्त्रों को समझो शास्त्र जिस मार्ग में चलने के लिए कहा है उस मार्ग में चलो ताकि तुम्हारे मुक्ति प्रशस्त हो जाए इसे जहां कहीं भी भूल चुप से भी आपके अंदर यदि सांसारिक विषय में प्रवृत्ति होता हो उसे रोकने वाले गुरु मिलना बहुत कठिन हिम्मत करो कहने वाले कठिन ये तुम्हारी इच्छाएं जिसे तुम्हारी प्रवृत्ति लग रहे हैं आपको लगता है कि मैं सही बारह प्रवृत्त हो रहा हूं गुरु ही समझ सकता है तुम्हारी वह इच्छा तुम्हारे सनमार्ग में बाधक है या साधक हर व्यक्ति समझ सकता है थोड़ा जो गुरु ही समझता है और ऐसे का आश्रय बनने इसलिए कहते हैं बहुत महापुरुष जिसे एटरा विश्लेषण लेकर कह रहे हैं पूर्वपार्जन पुण्य के परिपाक की वजह से ऐसे महापुरुष की शक्ति आश्रय शरण की प्राप्ति होती है कैसे तत्वदर्शिनी तत्वदर्शी मतलब प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कार होता है स्व से अभिन्न उस ब्रह्म तत्व साक्षात्कार की पुरुष की प्राप्ति आचार्या गुरोह सकाशा ऐसे गुरु के मुख से उपदेशम तत्वमसयादि वाख्या ज्ञान साधन श्रवणम वक्षमाणम अवाक्य तत्वसी आदि महावाक्य के अर्थ का ज्ञान रूपी साधन ये श्रवण आदि को आगे जो कहेंगे द्वारा अन्नादिना पंचानम को विवेके न अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञान में कोश आनंदमय कोश इन कोशों का विवेक द्वारा आगे बताए जाने प्रक्रिया से अलग करके अपने आप को इन कोषों से अलग करके पराम निर्वृति मोक्ष लाप्त बनती मोक्ष के सुख को वो प्राप्त करते हैं अब प्रश्न उठता है आपने कहा पंचकोश व्यक्ति कर लेना पड़ता है कि पंचकोश कौन से कौन है। से हैं जिनसे हमें अपने आप को अलग करके देखना पड़ेगा अन्नम के अन्ना पंचकोशा यदि आकांक्षा है उपदेश वे अन्ना भी पांच कोश कौन से हैं ऐसी आकांक्षा करने पर उनके उपदेशते मनोमय कोश बुद्धि मन विज्ञान में कोश आनंद मन आनंद मे कोश की पंचते ऐसे वे पांच कोश है कोषा उनको कोष का दिया कि कोष के समान वे कोष है कोषकार को जानते हैं कोषकार कौन है आपने कभी रेशम की कीड़ा को देखा है, है? रेशम की कीड़ा करता क्या है अपने आप की खाते जाता है पत्तों को ये जो शायद के पत्ते होते हैं ना और के पत्ते इनको खाते हैं खाते खाते खाते वो अपने ऊपर ही लार भी छोड़ते जाते हैं वो लार से अपने आप को लपेटते जाते हैं गोल गोल गोल गोल गोल आगे पीछे तो अब रेशम की कीड़ा को पालने वाले क्या करते हैं उन्हें मालूम है कितने दिन में ये? निकलने वाला है उसे पहले गर्म उबलते पानी में उसको डालते वो अंदर ही कीड़ा तब एक द, एक किनारे उस तु, तु, इसलिए उसको मारना कह रो भी आगे की प्रक्रिया छोड़ो जब मुख्य चीजें बताना है वो केने ने क्या किया खुद ने खुद को आवृत कर लिया लपेट लिया उसी प्रकार से हम लोग खुद ही अपने ज्ञान से इन कोषों को उत्पन्न करके अपने आप तो को ढक दिया है इसीलिए इन अन्ना शरीरों को हम क्या करें कोश के समान कोष है परम जीव जो है कोश कार के समान कोष का। खुद हमने क्या किया पहले अपने जैसे खुद अब क्या करता है पहले खाता है एक खाता नहीं तो लार नहीं निकलता लार नहीं निकलता तो, तो लपेटता नहीं अपने आप को दिया सर पहले हमने क्या, क्या, क्या खुद को स्मृति हुई अर्थात अज्ञान को पाल लिया जब अज्ञान को अपने ग्रहण कर लिए हैं तो क्या हुआ कब आप कैसे मत पूछो अज्ञान का अज्ञान कहां से आ गया कैसे आ गया वो तो अनाजिकिन्मा हुआ अनाज इसलिए गया इस तो। कभी हुआ आपने सबसे पहले अज्ञान का वर्ण कर लिया या कहो अविद्या से आपने शादी कर लिया आज की भाषा में कहना है तो अविद्या से आप अविद्य लिंग और आप पुरुष पुल्लिंग हो आप पुरुष रूप आप जो है अविद्या से शादी कर लिए जब शादी किए तो पांच बच्चे हो गए पांच बच्चे कौन है सबसे पहले कोष, फिर उसके ऊपर विज्ञान में कोष उसके ऊपर मनोमय कोष उसके ऊपर प्राण में कोष उसके बाद अंत में अन्नमय कोष रूपी पांच कोष आपका संतान के समान लार के समान लार आप ही को लपेटने वाला बंधन में डालने वाला पांच बच्चे हो यदि अविद्या से शादी न होते अनादिकाल में कभी किसी कारणवश जैसे तैसे तो नो होते न बंधन होता न मुक्ति का संकाय इस कोष के समान कोश दृष्टांत लगभग शत प्रतिशत मिलता जुलता हुआ है इसीलिए इन्होंने कह दिया कोश कोश कोश आग्रह स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृति वृजे इसीलिए स्वात्मा विस्मृति विस्मृतिया संस्कृति वृजे ये क्या करले जीवात्मा अपनी विस्मृति के कारण से संसार को प्राप्त कर गया विज्ञान तेजाम अन्नादीना कारण वाहन अन्नादियों कोश शब्द की तरफ क्यों बोल रहे हो उसका कारण बता रहे तई कोशी आवृत आच्छादित स्वात्मा स्वरूप आत्मा विस्मृत्या स्वस्वरूप विस्मरणे न संस्कृति जननादि प्राप्ति रूपम संसार ही कोश ही उन कोशों में क्या हुआ आप ढक लिए हैं आवृत मैंने आच्छादित जिसको आच्छादित किया स्वात्मा मैंने भूत आत्मा को आच्छादित कर लिया गया तो उसे क्या हुई विस्मृतिया विस्मृति हो गई स्व स्वरूप विस्मरण आप्रे स्वरूप विस्मरण के द्वारा संस्कृति जननाप्ति रूपम संसारम जन्म मरणारी प्राप्ति रूपा संसार को आप प्राप्त कर जाते हैं श्लोक स्पस्त. कोशो यथा देखो घटारे कोशो यथा कोशकार कृमे आवरतव क्लेश हेतु तो, कोश जो कोशकार जो कृमि है वो खुद को खुद के निर्मित कौश क्या किया ढक दिया और क्लेश का कारण हो गया एवं अन्ना क्लेश आनंद स्वरूप आवरक होकर के आवर करके आपके आपको क्लेश प्रदान करने के प्रति कारण हो गए हैं इस कोशा उथवा ये तो लो दूसरा कोषा कर देते हैं जैसे आपका तलवार का म्यान होता है तलवार होती है उसको जो जिसमें रखते हैं उसको म्यान बोलते म्यान भी क्या है कोश है। उसको संस्कृत में कोशिका हैं, कोशिकोषा असी, असी मने तलवार और उसका कोश असी कोशक कहा जाता है वो, वो क्या करता है अंदर में जो तलवार है वो उसको ढक दिया तलवार बहुत तीक्षण है चमक उसमें कोष में तीक्षणता है न चमक उसने उसकी तीक्षणता को चमक को सब को ढक दिया है उसी प्रकार ये, ये जो हम का कारण शरीर है, ये पांच कोश है, पांच प्राणमय क्या हैत्मा तो सिद्धानूपता वो सबको ढकान स्वरूपाणी क्रमीण आप उन कोशों को ही स्वरूप शुर कोशों का को जो स्वरूप है उन क्रम से खत्म कर ले जा रहा है प्रसंग विचार कर रहे हैं यदि भी आगे एक अलग प्रकरण है तीसरा प्रकरण का नाम ही है पंचकोश वे का प्रकरण पंचकोशों का को विवेक करने के लिए अलग प्रकरण फिर भी यहाँ संक्षेप में कहिया पंचकोश वे के, पंच के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त करता है प्रसंग वसात जो स्मृति में आ गई है उस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए इसलिए उन्हें संक्षेप में पंचकोशों के बारे में कहने जा रहे हैं तो राजीकृत पंचमाभूत था स्थूलभूत उन लोगों के द्वारा पैदा हुआ यह जो स्थूल देह है स्थूल शरीर जो माता के गर्भ से निकल कर मरने के बाद जलाकर कर, कर दिया जाता है इस शरीर का नाम अन्नमय कोष, अन्न, अन्न संजय क्योंकि अन्न से ही पैदा हुआ अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होता है अन्न को खाते खाते अन्न से ही मर जाता है इसलिए इसका नाम अन्नमय अन्न, अन्न प्रचुर कोष लिंगे तो राज से ही प्राण कर्मेंद्रिय सह और दूसरा है लिंग शरीर लिंग ही लिंगे, लिंगे। लिंग शरीर में तीनों है कौन से कौन से प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष तीनों के तीनों सूक्ष्म शरीर इसलिए पांच कोशों को तीन शरीर में बांट सकते हैं ना शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर शरीर त्रय हुआ इनमें ही कोष पंचक है यह अन्नमय कोष है और यहां तीनों के तीनों माना जाता है प्राणमय कोष मनोमय कोष और विज्ञानमय कोश और इधर अंत में सुख शरीर आनंदमय कोष कुछ तो पहले प्राणमय कोश है उसमें क्या है वह राज से प्राण प्राण कर्मेन्द्रिय सह राजुण का कार्य हुआ पंच प्राण प्राण अपान समान विज्ञान है ना पंच प्राण उन प्राणों के साथ प्राण और कर्मेन्द्रिय सह पंचकर्मेन्द्रिय पंच, पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय और यहाँ मन में मन है और उसमें पंच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया और यहाँ बुद्धि और पंच ज्ञान इंद्रिया इस है दोनों में रहते हैं अविस्कार बताएंगे लिंगे तो राज से प्राणे प्राण कर्मेंद्री राज से प्राण में रजगुण का कार्य होता प्राण अपान समान उदान ये पंच वायु और पंच जो कर्मेंद्रिया वाघ आदि है ना वो सारे मिलकर के प्राण में कोष हो जाता है ठीक है इत्यादि मोदादि वृत्ते नार्ध श्लोक द्वे नौतीसवा श्लोक लेकर के छत्तीसवें श्लोक तक ढाई श्लोकों के द्वारा यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं संक्षेप में जिस पुरा प्या, प्या, दौन्ची दौन्ची देहा, अन्न न अन्न में, में प्रखंड कोष है वो कथ लिंग शरीर वर्तमानी लिंग में विद्यमान जो राजुण कार्यूता पंच प्राणों के साथ जो, जो मुख्य प्राण है वो भी पंच प्राण रूप ना उपाधि का साथ संज्ञा प्राप्त होगी ना पहले का एक ही प्राण है वो कई स्थान वेद से अथवा क्रिया वेद से पांच नाम हो गया और यहाँ छर भी दशीष्या दस पत्तों से युक्त होकर मुख्य प्राण ही पंच प्राण रूप में विभक्त हो जाता है हृदय प्राणो गुदे अपान स्थान रूप उपाजाणादी क्रिया रूपी उपाजपान के संज्ञा हो जाती है सात्विक मर्शात्मा मनोमय तैरे व सागम विज्ञान मयोधिर निश्चयात्मिका तद का सात्विक सात्विक सत्वगुण का कार्यभूता ज्ञानेन्द्रियों के साथ में विमर्श आत्मा मने संशय रूपा जो मन है उसके साथ जो मिलकर के मनोमय कोश हो जाता है तैरे वसागम तैरे माने उनी मुनि जे साथ निशा बुद्धिशयात्मक पंचभूतकार मन उत्तः सात्त्व प्रत्येक भूतसत्व श्रोत्राव पंचवीर्जानेकल सहित मनोमयकोश से पूर्वेण संबंध है